भगवत गीता, भाष्य अध्याय पुनः श्रीमद्भगवद्गीता शांकती है कस्तक कर्मसनसम ज्ञानरहता सिद्धि नैषकमलक्षण पुरुषो न अधिगच्छति इति हेत्वाकांक्षायां आह बिना ज्ञान के केवल कर्म सन्यास मात्र से मनुष्य निष्कर्मता रूप सिद्धि को क्यों नहीं पाता इसका कारण जानने की इच्छा होने पर कहते हैं न पे जातु जात षत्यकर्म कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुह नि यस्मा क्षण अभी काल जा कदाचि कशि षतिस कार्यते ही यस्द अवश एव कर्म सर्वह प्राणी प्रकृतिजय प्रकृति तो जात सत्वरजस्तमो भी गुण है कोई भी मनुष्य कभी मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम इन तीन गुणों द्वारा परवश हुए अवश्य ही कर्मों में प्रवृत्त कर दिए जाते हैं अज्ञा इतिव वाक्य यतो यक्ष्य गुणैर्ो न विचार्यते इति विचाते सांख्या एवहि कर्मयोगो न तु ज्ञाना तो गुण आचाल्यना स्वतनाभा कर्मयोग न उपपद्यते यहां सभी प्राणी के साथ अज्ञानी शब्द और जोड़ना चाहिए अर्थात सभी अज्ञानी प्राणी ऐसे पढ़ पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे जो गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता इस कथन से ज्ञानियों को अलग किया है अतः ज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है अतः अज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है ज्ञानियों के लिए नहीं क्योंकि जो गुणों द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते उन ज्ञानियों में स्वतः क्रिया का अभाव होने से उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं है तथा च व्याख्यातम इति अत्र ऐसे ही वेदाविनाशीनम इस श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक कहा गया है यह तो अनात्मज चोदित कर्म न आरभते तद असत एव इति आह जो आत्मज्ञानी न होने पर भी शास्त्र विहित कर्म नहीं करता उसका वह कर्म न करना बुरा है यह कहते हैं कर्मेंद्रिया संयम्य आस्ते मन सा स्मरण इंद्रियार्थान विमूात्मा मिथ्याचार उच्यते कर्मेन्द्रिया हस्तादीन यह आस्ते ष्ठती मनसा स्मरण चिंतन इंद्रियार्थान विषयान विमूढ़ात्मा विमूढ़ातकरणों मिथ्याचारो मृषाचार पापाचार स उच्यते जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियों को रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वह विमूढ़ात्मा अर्थात मोहित अंतकरण वाला मिथ्याचारी ढोंगी पापाचारी कहा जाता है यस्ंद्रिया मनसा नियम्याभते अर्जुन कर्मेंद्रियमग असक्तः स विशिष्य यू पुनः कर्म कर्मण अघो बुद्धिंद्रिया मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय्यादि परंतु हे अर्जुन जो कर्मों का अधिकारी अज्ञानी ज्ञानेन्द्रियों को मन से रोककर कर वाणी हाथ इत्यादि कर्मेंद्रियों से आचरण करता है किम आरभते इति आह कर्मयोगम अशक्त सन स विशिष्यते मिथ्या मिथ्याचारात किसका आचरण करता है सो कहते हैं रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है वह कर्मयोगी दूसरे की अपेक्षा अर्थात मिथ्याचार्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है यत एवं अतः ऐसा होने के कारण नियतम कुरु कुरकर्म कर्मणः शरीर शरीरयात्रा चते न कर्मणः प्रसिद्धेद कर्मण नि कर्मणी अलाय च अश्रुतम तद नियतम कर्म तत्कुरु तम हे अर्जुन यत कर्म ध्याय अधिकतरम फल तो ही अकरणाद् अकर्णादारंभा हे अर्जुन जो कर्म श्रुति में किसी फल के लिए नहीं बताया गया है ऐसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है उस नियत अर्थात कर्म का तू आचरण कर क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना परिणाम में बहुत श्रेष्ठ है कथम शरीरयात्रा शरीरस्थिति अभी चे तब न प्रसिद्धेद प्रसिद्धि न ग्छेद अकर्मणः अकर्णा अतो कर्मा कर्माकर्मणो विशेषो लोके क्योंकि कुछ भी न करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी अर्थात तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा इसलिए कर्म करने और न करने में जो अंतर है वह संसार में प्रत्यक्ष है यतच मन से बंधार्थत्वाद कर्म न कर्तव्यम इति तदअपि असत कथम जो तू तो ऐसा समझता है कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए तो यह समझना भी भूल है कैसे याथा कर्मण्र लो लोको यम कर्म बंधन तदर्थ कर्म समाचरः यज्ञ वै विष्णु श्रुति ईश्वर तदर्थ ये तथा कर्म तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा अर्मण लोक अधिकृतः कर्मकृत् कर्मबंधन कर्मबंधन यमबंधनों कर्म लोको न तो यहाद अतः तदर्थ यज्ञाथ कर्म कौंतेय मुक्तसंग कर्मफलसंगवर्जिता सन्चर निवर्त यज्ञ ही विष्णु है इस श्रुति प्रमाण से यज्ञ ईश्वर है और उसके लिए जो कर्म किया जाए वह य यज्ञार्थ कर्म है उस ईश्वरार्थ कर्म को छोड़कर दूसरे कर्मों से कर्म करने वाला अधिकारी मनुष्य समुदाय कर्म बंधन युक्त हो जाता है पर ईश्वरार्थ किए जाने वाले कर्म से नहीं इसलिए हे कौनते तो कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वरार्थ कर्मों का भली प्रकार आचरण कर इतः च अधिकृत कर्म कर्तव्यम इस आगे बतलाए जाने वाले कारण से भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए सहयज्ञा प्रजा पुरोवाच प्रजापति अने प्रसविष्यध्व एस वो स्विष्ट कामधू सहयता प्रजा तय वर्ण ताृष्ट् उत्पाद्य पुरा सर्गादौ उवाच उतवा प्रजापति प्रजा स्रष्टा अन यसविष्यध्व प्रसव ताम उत्पत्तिधम येस यज्ञो वो अस्तु भवतु युष्माकतु इष्टाधुक्षाभिप्रेता फल विशेषा दुग्धी इष्टकामधुक्सृष्ट के आदिकाल में यज्ञ सहित प्रजा को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को रचकर जगत के रचयिता प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से तुम लोग प्रसव उत्पत्ति यानी वृद्धि लाभ करो यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामनाओं का देने वाला अर्थात इच्छित फल रूप नाना भोगों को देने वाला हो कथम कैसे देवान भाव्यता ते परस्पर भावय परम्वापसथ देवान्द्रादी भावय वर्धयत अन ते दवा भाव आप्याजय दृष्टियादीना यो युष्मा परस्परम भाव श्रेय परोक्षल ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवापस्य स्वर्गम वा परम श्रेय अवापस्य तुम लोग इस यज्ञ द्वारा इंद्रादि देवों को बढ़ाओ अर्थात उनकी उन्नति करो वे देव वृष्टि आदि द्वारा तुम लोगों को बढ़ावें अर्थात उन्नत करें इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्षरूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे अथवा परम से को ही प्राप्त करोगे किंच दूसरी बात यह भी है कि इाभगा वो देवा दासभा प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्नये वश इन अभिप्रेता भोगान्ष्मेते वितरीष्य स्त्री पशुपुत्रादीन यज्ञता यज्ञ वर्धिताषिताज् द्वारा बढ़ाए हुए संतुष्ट किए हुए देवता लोग तुम लोगों को स्त्री पुत्र आदि इच्छित भोग देंगे तैय दत्ता भोगा अप्रदा अदत्वा अर्णय अकत्वा एभ्यो देवेभ्यः यो भुंगते स्वदेहन्द्रियाड़ी एव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव सदेवादि स्वापहारी उन देवों द्वारा दिए हुए भोगों को उन्हें न देकर अर्थात उनका ऋण न चुकाकर जो खाता है केवल अपने शरीर और इंद्रियों को ही तृप्त करता है वह देवताओं के स्वत को हरण करने वाला चोर ही है ये पुनः परंतु जो यज्ञशिष्टाशि सतो मुच्य भुंजते तेघं पापा ये पचंतत्म कर दिव्याादी निवर्त्य तछिष्टम अशनमताख्यम अशिशील यशिष्टाशि सत मुच्यकुष सर्व सर्वपापै चुल्ल्यादि पंचसूनाकृत प्रमादकृतहिंसादिजनित चन्य यज्ञश्रेष्ठ अन्न का भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अन्न को भक्षण करना जिनका स्वभाव है वे सब पापों से अर्थात गृहस्थ में होने वाले चक्की चूल्हे आदि के पांच पापों से कंडनम पेशनम, पेशणम चुल्ल उदकुंभस्माजनी पंचसूना गृहस्थस पंचयति और प्रमाद से होना वाली जनित अन्य पापों से भी छूट जाते हैं ये तो आत्म भर भुंजते ते तो अघम पाप स्वयं अपि पापा ये पच्ति पाक निवर्तयन्ति आत्मकारणाद आत्महेतोः तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं पापी हैं और पाप ही खाते हैं इतच अधिकृतन कर्म कर्तव्य जगच्चक्र प्रवृत्ति ही कर्म कथम उच्यते इसलिए भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म जगचक्र की प्रवृत्ति का कारण है कैसे सो कहते हैं भूतानि संभवः परजन्यो यज्ञः भूतानी पर्जनयादन्न भुक्ताद् लोहित रेतः यर्मसमुद्भव अन्नातारेत परिणता जायन्ते भूतानि भूतानी पर्जनिया वृष्टे संभवः अन्न संभव यज्ञाद पर्जन्य भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्य के रूप में परिणत होने पर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते हैं पर्जन्य से अर्थात वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और यज्ञ से वृष्टि होती है अग्नो प्रास्ताहुति सम्यदित्य मुपतिषते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 कर्म समुभव ऋत्ज यजमान व्यापारः कर्म ततः यस्य यज्ञ अपूर्व से सय्ञ कर्मसमुद्भव ऋत्ज और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है और उस कर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्व यज्ञ कर्मसमुद्भव है अर्थात वह अपूर्व यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है तथा और उस कर्मब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रमाक्षरसुद्भव तस्मागत ब्रह्म नित ये प्रतिष्ठद्भव ब्रह्म वेद स उद्भव कारण यम ब्रह्मोद्भव विद्धि जानी ब्रह्म पुनः वेदाख्यम अक्षरसमुद्भव अक्षर ब्रह्म परमात्मा समुद्भव यदअक्षर समुदव ब्रह्म वेद इतर्थ क्रियारूप कर्म को तो वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान अर्थात कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद है ऐसे जान और वेद रूप ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है अर्थात अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है यस्मा साक्षात्मात्माख्यात अक्षराद पुरुष निस्वासवत समुद्भूत ब्रह्म तस्मा सर्वार्थ प्रकाशकवाद सर्वगतम वेद रूप ब्रह्म साक्षात् परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निश्वास की भांति उत्पन्न हुआ है इसलिए वह सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण सर्वगत है सर्वगतम अपि सद नित्यम सदा यज्ञविधि प्रधानवाद यज्ञे प्रतिष्ठितम् तथा यज्ञ विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण वह सर्वगत होता हुआ ही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है